यदि भगवान हमको बहुत ही जगत में भेजना चाहते थे तो फिर उपाय क्यों दिया और यदि उपाय उधर बुलाने भगवान चाहते है कि कलियुग कली आए उसका समय है अभी द्वापर युग के बाद तो कलयुग आएगा भगवान की इच्छा से तो यदि भगवान की इच्छा है कलियुग आए तो फिर कलियुग तो से बाहर निकलने का उपाय भी क्यों देते हैं हरिनाम संकीर्तन कली कलम से नाशना तो कैसे समझेंगे इस बात को <laughs> समझना कठिन है ना भगवान की क्रियाएं। यदि हम ये कहते हैं कि भगवान मतलब निमित्त कारण ये है ये सही समझ है युद्धियां इत्यादि यदि हम ये कहते हैं कि भगवान ने कली को रोकने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद तो कली घुस गया तो ये तो थोड़ा वो विचार हो गया कि भगवान है और उसके विरोधी कोई है और दोनों लड़ते हैं और कभी भगवान जीतने का प्रयास करते हैं कभी विरोधी कभी भगवान जीतते कभी विरोधी जीतते हैं उस प्रकार का ये नहीं है तो भगवान की ही योजना है कि अभी कली उगाना है तो कली का प्रवेश कराते निमित्त तो अलग अलग चीजें बनती हैं। तो जैसे त्रेता युग है द्वापर आया तब ये तीनों युगों में वर्णाश्रम यथारूप था सत्य से त्रेता त्रेता से द्वापर द्वापर से सत्य से त्रेता और त्रेता से द्वापर लेकिन कल युग में वर्णाश्रम उड़ गया में भी श्रम होता है राजा है सत्यु के राजा कौन कौन है हिरण्य <laughs> काशिपुर है फिर उत्तानपाद। महाराज पिताजी। और दो... दो... दो... दो... दो... दो... उनके और... दादाजी प्रहलाद महाराज चल। बली।, बली फिर त्रिथु महाराज सत्युग के राजा है <laughs> सत्युग में भी वर्णाश्रम है लेकिन शुरुआत का जो सत्युग था ब्रह्मा जी के दिन में क्या? तो तब वर्णाश्रम नहीं था तब सब हम ये भागवतम की भागवतम में श्लोक आता है कि पहले युगे राजन भगवान कहते हैं। शुरुआत में था, था तब एक ही कोई कृतयुगे विभाग नहीं थे सब लोग हंस थे जंगल में रहते थे होगा। कोई झोपड़ी नहीं बनाता था खाने के लिए व्यवस्था नहीं करता था कुछ नहीं थे। थे। फिर न, नदी नदी गाय भी नहीं कुछ नहीं गाय मतलब गाय तो होगी लेकिन इस प्रकार से गाय पालना इत्यादि कुछ भी नहीं गाय खुद चरती फिर जब कोई नदी किनारे रहना शुरू कर दिए बिना झोपड़ी यहाँ कुछ भी गए लेकिन जंगल के अंदर नहीं नदी किनारे आ गए कुछ लोग ऐसा तो कहा जाता था कि अब तो माया बहुत प्रवेश करी गई है उनको भगवान के पास भरोसा नहीं कि पानी मिल जाएगा इसलिए नदी किनारे <laughs> फिर झोपड़ी बनाई तो तो बात ही खत्म हो गई और माया में पड़ गए ये तो सब भौतिक हो गए और फिर कृषि करने लगे <laughs> तो ऐसा करके आ, फिर वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी मतलब किस किस देश वर्ण व्यवस्था तो हमेशा तो से नियम तो है ही तो अभी राजागण मन, मनु महाराज तो तो मतलब मतलब महाराजन राजा भी नहीं होते होंगे हाँ राजा नहीं होते हैं। मतलब भी राजा, भी तो तो राजा थे ही नहीं राजा जैसे कोई पद ही नहीं था सब परमुखे उसी फिर उसी समाज में फिर विभाग करने पड़े जब इस प्रकार से लोगों की अर्ता उनकी जो योग्यता है वो कम होने लगी तो इसलिए वर्ण विभाग करना पड़ा ज्योतिषास्त्र के अनुसार है तो ऐसे फिर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि शास्त्र का ही वचन ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम कोई लेकर के आया नई वस्तु ऐसा नहीं है वो नित्य है वर्णाश्रम छुट्टी में हुआ कि पहले भी तो जनरेशन तो बढ़ती रहती होगी ना नास्त तो होगी विवाह नहीं होता था महाभारत में दिया है पांडु महाराज कुंती महारानी को बोलते हैं कि पूरा कल पे पहले के समय में धर्म ये था विवाह करना अधर्म था तो और बिना विवाह के संत संतान उत्पत्ति करना ही धर्म था <laughs> <laughs> क्यूँकि वो लोग इतने अनासक्त थे इन चीजों से यौन इच्छा या सभी इच्छाओं से कि वो विवाह करेंगे तो आसक्त हो जाएंगे लेकिन संतान उत्पत्ति करके मनुष्य समाज को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा क्योंकि नई नई आत्माएं जो आएगी उनको मौका देना है भगवत धाम वापस जाने के लिए तो उस उद्देश्य से पुरुष और एक पुरुष और एक स्त्री इकट्ठा होते थे और संतान उत्पत्ति करते थे बस और कुछ भी नहीं, नहीं मतलब जैसे कोई के लिए नहीं। मतलब वो कुछ फिक्स ना ना ये मेरी पत्नी नहीं वो फिक्स किया वो फिक्स करना वही विवाह है विवाह के अंतर्गत जाते ही उनका जो वैराग्य स्तर है वो डाउन हो जाएगा इसलिए उसको अधर्म मानते थे ये सब वर्णाश्रम के परे जो लोग हैं उनका समाज था लेकिन फिर जब जैसे ही थोड़ा इंद्रिय तृप्ति आने लगी ध्यान में तो फिर विभाजन की आवश्यकता पड़ी क्योंकि नहीं तो फिर इसका दुरुपयोग होगा पाप कर्म करने के लिए तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं कस्ट्रिक्ट नियमित करना पड़ा बाउंड्री बनानी पड़ी कि भाई इसके बाहर नहीं जाना है इतना करना यही करना है ऐसे एक सामान्य उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पे भी वरनाशम सोसाइटी के अंतर्गत भी लोग घर पे ताला नहीं लगाते थे लोग कोई चोरी कर चो कोई चोर है ही नहीं कोई चोरी करता ही नहीं है गाँव में घर में कभी ताला नहीं लगता था न्यूजीलैंड जैसे न्यूजीलैंड में आज से लगभग पचास साठ साल पहले सामान्य चीज थी कि रास्ते पे टेबल होते थे जिसके ऊपर अखबार रखे और एक बॉक्स रखा है जिसमें पैसे है। आप अपना पैसा डालो चेंज जो भी लेना है लो मान लो पांच रुपए का अखबार है तो दस रूपये डालो पांच रुपए उसमें से ले लिया और अखबार लेकर चले जाओ कोई उधर आदमी नहीं होता था और कभी भी हिसाब में गड़बड़ नहीं होती थी नहीं, तो तो उसमें फिर वो नियम की जरूरत नहीं कि आदमी होगा और इतना इतना करके कैलकुलेट करके हिसाब रख करके फिर किसी को हिसाब वो जरूरत नहीं थी नहीं? नहीं? लेकिन जब लोगों ने उसका दुरूपयोग करना शुरू किया बॉक्स पूरा उठा करके लेके जाएंगे मान लो पैसा पहले तो बॉक्स पूरा उठा के नहीं जाएंगे पहले तो पाँच रूपये का अखबार है तो दस रुपये डाल करके सात रुपये ले लेंगे तीन ही रखेंगे तो ऐसे ही हिसाब में गड़बड़ाने लगेगी ना जैसे अलग अलग प्रकार से जब दुरुपयोग होना शुरू होता है तो फिर आपको नियमन की ज़रूरत है नहीं भाई यहाँ पे कोई आदमी होगा वो देखेगा कि आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो क्या है समझे तो उसी प्रकार से वर्णाशन के सब नियम की आवश्यकता रहती है क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति को नियमन में करना है हम सब वर्णाश्रम की योग्यता वाले परमहंस नहीं है पहले वर्णाश्रम नहीं था बहुत पहले उसके बाद तो सब सतयुग में वर्णाश्रम था साल अभी कलयुग आ गया है भगवान की इच्छा से उसकी व्यवस्था से हमको कली को शरणागत होना चाहिए क्यूँकी तो भगवान की इच्छा है कि कलियुग आए आ? तो हम भगवान की इच्छा को पूरी करें ना कली को शरणागत होकर कलियुग क्यू जाया तो फिर कलियुग क्यों लेके आया हम मतलब हमारे हमने ज्यादा पाप किए जाए जाने के लिए हरे कृष्ण करके जा सकते ही बोलने वाला वो तो दूसरे युगो में हरे कृष्णा भगवान लगा सकते है इसमें इसमें ना तो ज़्यादा तो है इधर इधर से क्या से भी तो है तो ही ना मतलब यदि दूसरे युग में हरे कृष्णा लगा देते तो ज़्यादा आसानी से जा सकते थे हरे तो तो कृष्णा लगा देते तो हो जाता वो तो दुख है इस तो ही आ दुख हो इसमें तो भगवान याद आएंगे ऐसा भूल जाते है वाला <laughs> तो तो नहीं फिर दूसरे युग क्यों रखे पुण्य अभी जिसने किसी की हत्या भी नहीं करी अब कुछ आखिर उसकी हत्या करे क्या होगा इसलिए ऐसे भी युग बनाए जिससे ऐसा नहीं, नहीं वो तो दुख होगा ना दुख में तो याद होंगे ना भगवान नहीं तो उसके बाद होना भी तो सही चाहिए ना वो तो तो सही होना थी थी है थी थी है। थी थी थी। उनको भगवान को दुख के लिए जरूरत नहीं वो सुख में भगवान को याद रखते है पुण्य पुण्य की है ना बोध पाप आत्मा तो दुख में भगवान को याद नहीं करती है भगवदगीता का चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृत्य न अर्जुन जो पुण्यात्मा है वही आरता जब दुखी होते हैं तो याद करते है जो दुष्कृति है वो दुखी होते भगवान को छोड़ देते है ये भगवीता भगवान ने बोले ठीक है नहीं बोलते माइक ये रहे हाँ तो वही बात है ना जो पुण्य आत्मा है वो दुख में याद करती है पुण्यात्मा तो है, है ना तो इसलिए बोल रहे ज्यादा दुख दो ताकि हम आपको ज्यादा याद कर सके कभी यार लेकिन जो पाप आत्मा है दुष्कृति है तो वो तो जब दुख आता है तो नास्तिक बन जाते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका लंडन मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड और जर्मनी की फाइट होती थी जबरदस्त तो सब सैनिक और एयरफोर्स पायलट और वो लोग इंग्लैंड के जाते थे जर्मनी पे अटैक करने के लिए तो उनकी पत्निया भगवान को प्रार्थना करती थी कि हमारे पतियों को वापस भेज देना वो मरे नहीं लेकिन क्या हुआ? सब मर गए। कोई वापस आया नहीं। तो वो लोग नास्तिक बन गए। सबके भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं हमने तो प्रार्थना की लेकिन हमारी प्रार्थना सुना ही नहीं दी। सुनी नहीं इसकी भगवान कुछ बोले तो उसका मानना नहीं है और जब जा रहे तो प्रार्थना करोगे तो ये नास्तिक है तो इसलिए जो दुष्कृति लोग है वो तो जब दुख आता है तो भगवान को ज्यादा भूल जाते इसलिए कैसे हो सकता है कि नहीं, लेकिन भगवान कलयुग में पापी लोग भेजे है और दुख भी देते हैं ज्यादा और उसमें भगवान ज्यादा याद करेंगे और नहीं पुण्यात्मा पुण्यात्मा तो लोग तो याद करेंगे ना, ना लेकिन भगवान ले प्रचार करते मेरा पॉइंट ये है इन्होंने कहा नक्षक ने कहा ना कि कलियुग में क्यूँकी दुख है तो भगवान ज्यादा याद आएंगे तो फिर दूसरे युगों में दुख क्यों नहीं देते हो तो उसमें और उन लोग को भी? ना हम लोग उनके साथ नहीं है हम, मतलब सत्युग में सब लोग दस दस हजार वर्ष मतलब तपस्या कर सकते हम नहीं कर सकते हमारे लिए मतलब परीक्षा होनी चाहिए हाँ तो करते है लेकिन छोटे ना देने बड़े ले वो वो खुद से दुख लेते तपस्या करते मतलब दुख ले रहे, ना। तपस्या ले, ले, रहे है वो आग में तो? लेकिन लेकिन उनको भगवान अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे युग में लोग अपने आप तपस्या ले लेते हैं कल में नहीं लेते इसलिए भगवान देते है <laughs> कलियुग भेजा क्यों भगवान ने तो, तो करवाने के लिए भगवान चाहते थे कि कलियुग आए इसलिए क्यों पागल है भगवान चाहते थे भगवान चाहते, चाहते हम लोग दुखी हो ऐसा तो नहीं हम हम हम याद हम चाहते कि जब कोई कोई भी चीज है। लेते हैं <laughs> तो कभी तो पुरानी होती है और उसको नया लाने के लिए उसको पहले तोड़ना फोड़ना पड़ता है ठीक <laughs> तो है तो सब चीज ना भगवान वो पुराना होते जा रहे मानसिकता लोग ही बदल रहे भगवान नहीं बदल रहे लोग बदल रहे फिर भगवान ने चलो भाई एक अच्छी अरेंजमेंट करके दी जैसे कुछ चीज भी जा कैसे कोई ठीक कर जा देता दे है उसके हिसाब से उसके वो और पुरानी होती रही है ठीक है अभी उसको बेचना है ठीक है तो उसको पहले पूरा निचोड़ के बेचेगा ना वैसे ऊपर फिर नया ये है <laughs> कि अभी नया कुछ बनाना है तो पहले वाला तोड़ना पड़ेगा <laughs> तो ठीक तो है चलो ये भगवान की इच्छा है कलियुग तो फिर हम कलियु को शरणा कर दो जल्दी टूटेगा ना क्यों? जल्दी नहीं आएगा ना और तो चार लाख पच्चीस तक लाख करेंगे जोको भगवान है ना हम कर हम रहे हैं ना उसको। पर मतलब हम यदि जल्दी कली सब हम यदि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे इसको मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो हमें ज्यादा हमें दुख मिले नहीं मिले हाँ तो नया बन जाएगा जल्दी नया बनेगा ना जल्दी नया बनेगा, ना। बनेगा नहीं क्यूँकी जल्दी टूट जाएगा वारंटी गारंटी फिक्स वारंटी डेट फिक्स वही इसके बाद ही नया मिलेगा देखे देखे तो बारें देखे देखे बारें पूरा रहे पूरा कर कर हैं भाई तो तो तो फिक्स किसने की वो वो है है ना नियम नियम नियम नियम का अच्छा भगवान भगवान भगवान भगवान के से नहीं। के से नहीं नहीं स्थापित होगा ने भी भी क्या हम कली को सरनागत हो तो भगवान की इच्छा पूरी होगी भगवान चाहते थे कल कलयुग आए भगवान आए। पर भगवान ये भी चाहते थे कि सब लोग मेरे धाम आए सब वही चाहते है इसलिए तो कलयुग बनाया सब इसलिए कलयुग बनाया कि सब भगवत धाम जा चले जाए। <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं बनाया की हम खुश रहे और खुश भगवान की सेवा करके ही रह रहे चार तरह के लोग होते एक सुनकर, एक देख कर और तीसरा अनुभव करके चौथा तो अनुभव भी नहीं समझता अनुभव करके सारे तो तो युग में उसी तरह के लोग बने हुए सबसे लास्ट में हमें की अनुभव करके भी नहीं समझते कुछ कुछ होते हैं समझ जाते तो? तो ऐसे लोग के लिए कलयुग बनाया गया है सत्युग में भी सेट नहीं हो रहे जो तो तुछ तुछ पर कहीं सेट सेट नहीं है तो सेट नहीं है तो तो उनके लिए भाई हो ही ऐसे भी फिर चलो कलयुग कलयुग में में तो तो फिर यही कह रहा सेट सेट हो जाओ से हो जाओ हो जाओ ना कली को क्या सीखने की बात चल ठीक है तो हद तक ले अब बिगाड़ो लीची <laughs> तो बिगाड़ो ये उत्तर सही है हंसने जैसा लग रहा है लेकिन उसको शास्त्रीय भाषा में कहे तो ऐसी आत्माएं भी होती है जो बहुत पापी है जो किसी भी युग में जन्म नहीं ले सकती है ये तीन युगों में तो नहीं ले सकती है सबके चेता द्वापर ठीक है वो कलयुग के लिए ही उसके इतने पाप सब बढ़ गए हैं कि उसको कलयुग में ही जन्म मिलेगा तो यदि कलियुग नहीं है मान लो कि कलयुग जैसा कुछ है ही नहीं तो ऐसी आत्माओं को क्या मनुष्य शरीर मिल पाएगा मनुष्य शरीर नहीं मिल पाएगा तो क्या तो फिर ऐसी आत्माओं क्या उद्धार कैसे होगा कि मनुष्य शरीर होगा तभी उद्धार होने का चांस है सही hmm. तो इसलिए कलयुग भी है जिसमें इस प्रकार की आत्माएं जो कलियुग में ही जन्म लेने के लिए अभी ऐसे उनका पाप का पोटला बन गया है कि अभी कलियुग में जन्म लेना ही पड़ेगा उसको तो ऐसी आत्मा यहाँ पे आती है और फिर उनका उद्धार भी करना है उनका धीरे धीरे उत्थान हो चाहे भगवत धाम जाए चाहे कम से कम दूसरे युगों के लिए क्वालिफाई हो जाए भाई तो उसके लिए पद्धति देनी है भगवान को तो अभी कलयुग में तो यदि सत्य युग क्रेता द्वापर युग की पद्धति देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है ये लोग तो कर नहीं पाएंगे तो इसलिए उनके लिए पद्धति दी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ तो पहले, पहले वाले देते अच्छा नहीं रहता वाली योग में थी ये पद्धति थी ऑलरेडी थी तो फिर वो तपस्या क्यों करते थे भी करते थे और ये भी पद्धतिया थी अभी तो भक्त नहीं बनते है ना ठीक है जिसको जो ऑप्शन अवेलेबल है अभी जिसको नहीं लेना है वो भगवान क्या करे उसमें योगाभ्यास करते थे लेकिन ये ऑप्शन भी था हमेशा नारद मुनिश नारी नाम संकीर्तन सब कुछ सिखाते थे लेकिन अभी अभी जिसको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो करेगा अहंकार भी बड़े होते है ना योग है देखा तो जाता है कि बहुत लोग भी से पहले है? कोई कोई तो फिर उन लोग को इसमें देने कम बहुत लोग अच्छे अच्छे वो तो आप जो कोई कोई एक्सेप्शन आते हैं उसमें वो क्यों इस प्रकार से हुआ है एग्जेक्टली वहाँ पे क्यों जन्म मिला ये सब जानने के लिए कुछ क्युंकि, <स्यासथ> क्युंकि तो आपको चित्रगुप्त बनना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि गहना कर्मणो ग ओवरऑल रूल है कि सब जो पापी जीव है वो कलयुग में आएंगे वो उधर जीव जन्म नहीं ले सकते अभी पापी कोई जीव उधर जन्म लिया इसका अर्थ है नही सबको उधर भेज देना चाहिए उसके कोई ऐसे पुण्य भी रहते ऐसा कुछ मिक्सचर होगा जिसके कारण कोई हेतु है उनका उधर जन्म लेने का ऐसे कलियुग में भी कुछ पुण्यशाली जीव भी जन्म लेते हैं है। तो इसलिए ऐसे सब व्यक्तियों को मौका देना पड़ता है ना नहीं तो बेचारे पशु में फिर फिर मनुष्योनी के बार कि जन्म कहाँ लेंगे <laughs> तो पशु <laughs> नए कर्म तो अर्जित मनुष्योनी में ही होगा ना तो ऐसे तो इसलिए यहाँ पे पद्धति भी सरल कर दियो हो ये पद्धति सरल करने के कारण लाभ क्या हो गया कि कोई भी यहाँ पे जन्म लेके पद्धति करेगा तो भगवत फटाफट जा सकता है तो इसलिए फिर जो देवी देवता लोग हैं जो सतयुग के लोग है वो लोग बोले अरे यार भी हम तो रह गए <laughs> अच्छा उदाह हम चले जाए उधर जन्म ले ले होता है ना कभी डिस्काउंट ऑफर निकलती है जिन्होंने पहले खरीद लिया है <laughs> मैं बोले मैंने तो दो दिया अभी तो सात मिल रहा है <laughs> <laughs> काश मैं भी तब <laughs> तो इसलिए देवतागण भी ऐसा प्रार्थना करते कि हमको कलयुग में जन्म मिले ताकि हम फटाफट पहुंच जाए अभी तो फंस गए स्वर्ग लोग में पहुंच गया अभी तो ऐसा होता ऑफर निकल गई अभी मतलब कलयुग में से जीव को जन्म दिया और फिर भगवान ने ऑफर भी निकाल दिया कि भाई ये कलयुग में जो भी आएगा उसके लिए ये है सेवा की सेवा तो हो सकता है कि थोड़ी अच्छी सेवा की हो तो तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा किसको पशु को आप लोग हर कलयुग में आते हैं नहीं प्रभुपात की जीत ब्रह्मा जी के अट्ठाईस जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसके नेक्स्ट वाले कलयुगो में ये तो है।, है, है है पता हम देखे तो बनेंगे नहीं नहीं नहीं और दुर्भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली भी यदि उठाते जितने इसलिए अच्छे से माला करनी चाहिए जब करना चाहिए हरिनाम करना चाहिए हरिनाम बहुत ही दुर्लभ है अच्छी तरह से सुन के बोल करके दम लगा करके करना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए नींद तो इतने जन्मों में ली ही है हर एक में हर एक युगो में फिर नींद आती तो है इसलिए नींद को साइड में छोड़ना चाहिए सामने से ऑफर ऑफर दे देती करनी तो नहीं स्वीकार करना चाहिए माया तो अपनी गोद में सुलाने के लिए हमेशा तत्पर ही है तो हमारी माता है ना माता अपने पुत्र को गोद में सुलाती है ना। तो माया हमको अपनी गोद में सुलाती है। वैसे बड़ी, बड़ी नहीं होती गोद भी <laughs> लेकिन माया पिशाची नहीं है पिशाची नहीं की गोद में सोते हैं <laughs> थी थी थी। और वो हमारा खून पीती है उपाध <laughs> <है? laughs> <laughs> <बड़े था बच्चा। laughs> की जाये तो मधीता